ओम ज्ञानतिरंद ज्ञानांजनाशलाक चक्षुरमील तस्में श्रीगुरभ नम श्रीचैतनिया मनोभेष्ट स्थात येन भूतले स्वयं रूपा ददा स्वदातिक हे कृष्णा करु सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका राधाका नमस्ते तप्त कांचना गौरांगी राधे नृंदर ऋषपान देवी प्रणमा हरी प्रिवा कलपतरूपृपा सिंधु पतितावेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निंदी अवैत गदाद श्रीवासति गौरभक्ति हरे हरे हरे हरे हरे हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा राम राम राम राम हेंगोपक्रमे ध्वंसो मधर्म शोधवान्न मैं व्यवसाय साम्य निर्गुण मैटवा बिकॉज आई पर्सनली एस्टाब्लिश This process of devotional service unto Me is transcendental and free from any material motivation. Certainly, a devotee never suffers even the slightest loss by adopting this process. Shrimad Bhagavatam में तीन हरिदासों का वर्णन किया गया है। Shrimad Bhagavatam लो मुझे विद्या के बंदे हरिदासों को इंची वर्णन जरूरी। एक है महाराज युधिष्ठिर और दूसरे हैं उद्धविष्ट महाराज रे हो, हो उध और तीसरे और सर्वोच्च जो हरिदास है जिनको गोपियों जिनकी गोपियों ने प्रशंसा की वो है गोवर्धन मूडो हरिदास हरिदास मंदिर करना बड़ा सर्वोत्तम वो तो से बड़े के इस अध्याय में जिसको उद्धव गीता भी कहा जाता है तो ये उद्धव गीता भक्तों के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है इस भौतिक जगत को त्यागने के पूर्व भगवान कृष्ण उद्धव को प्रदान करते हैं ये दिया मेरे यदि तो भगवं यह भौतिक जगत जगह आौतिक जगत निष्क्रमित मुझे उद्धव की मुख्यमंत्री उपदेश बोध भक्त वाला सेवीत चला अवसर हो तो जो उद्धव है ओके साधारण भक्त नहीं है उनका बहुत ही बड़ा स्थान है कृष्ण लीलाम है और वह भगवा कृष्ण के सर्वाधिक प्रिय भक्त है साधारण कृष्णु लीला प्रमुख अदी का आय कृष्णु गोपय जब भगवान कृष्ण वृंदावन को त्यागते हैं और मथुरा जाते हैं तो भगवान केवल उद्धव के पास ही अपने हृदय की जो मनोव्यथा है उसको प्रदर्शित करते हैं भगवंत मृद भगवंत कृष्ण तो भगवान जब मथुरा में निवास कर रहे थे तो कृष्ण को वृंदावन के जो उनके प्रेमी भक्त है उनसे सर्वाधिक वियोग वियोगव हो रहा था जिसमें एक दिन उद्धव के पास उद्धव का हाथ पकड़कर कृष्ण कहते हैं उद्धव मोहे ब्रज विसरत न कि हे उद्धव बृंदावन बहुत सत्ता कृष्णु बृंदावन मधुरा तरह अत्यंत सर्वोत्कृष्ट प्रिय भक्ति आृंदावनवास विनियोग कृष्ण मनोव्यध अभविस्ट आह भाव तो चीजा तीस प्रकार नीने वृंदावनवास ने मच्छा बल्कि उद्धव इतने अधिक प्रिय हैं कि कृष्ण उन्हें कहते हैं कि हे है उद्धव मुझे लक्ष्मी भी इतने अधिक प्रिय नहीं है शिवजी भी इतने अधिक प्रिय नहीं है इवन मेरे भाता बलराम में मुझे प्रिय नहीं है उतने तुम मुझे प्रिय हो उद्धव को नागरिक लक्ष्मीदेवीड प्रियम का शिवड़ा प्रियम का भगवान प्रियम वील ना अत्य अधिक प्रियम तो ऐसे उद्धव को भगवा इस जगत को छोड़ने के पूर्व बहुत ही मल्यवादेश प्रदान करते हैं जिसको आज हम श्रवण कर रहे हैं अंतने अंत प्रियमें उद्धव की भगवं दृश्यु बहुत थे थे तो, भी तो, से तो उन उपदेशों में भगवान ने उनको अलग अलग प्रकार का ज्ञान प्रदान किया और पिछले अध्याय में ज्ञानियों का उपदेश प्रदान करने के बाद उद्धव कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण आप मुझे सरलतम विधि बताओ जिसके द्वारा आपको जाना जा सकता है या आपके आध्यात्मिक जगत वापस जाया जा सकता है अनेक रकल ज्ञा विधाय मार्ग भगवं उद्धव बोध इंत अधिक विंटू विंट उद्धव प्रश्न स्वामी निरी सु अवगन चुस्को नि सरल अर्थम चुस्को तिरी नी भगवान चेरगल विधा ये मार्ग उठे आ मार्ग ने दचे बोध तो उनका उत्तर कृष्णक मम सुमंगलाय के शुरुआत में ही कृष्ण उत्तर प्रदान करते हुए बोलते हैं कि उद्धव मैं तुम्हें ऐसे धर्म का ज्ञान दे रहा हूँ देने जा रहा हूँ जिसके द्वारा सभी का सुमंगल हो सकता है उस तो उदो नी धर्म ज्ञान ने ज्ञात इतना अंत सर्व मंगल अंदर की मंगल कल दिव्य धर्म ज्ञात और इस धर्म का जो आध्यात्मिक ज्ञान है कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ उसका आचरण करता है तो कृष्ण कहते हैं मृत्यु दुरी मृत्यु जयति व्यक्ति मृत्यु को भी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है कृष्ण परमाणु ज्ञान ज्ञा एवर श्रद्धा विश्वास को आचरी आचरी व्यक्ति मृत्यु जलता मृत्यु अतयता कई बार लोग प्रवचन में आते हैं और अधिकतर वो दो ही चीजों के बारे में सुनते हैं और वो है एक है मृत्यु के बारे में और दूसरा है कृष्ण नाम के बारे में कृष्ण नाम तो इसलिए ये जो मृत्यु है जो सबसे अधिक भया हुआ है और जिसको हम जानते हुए भी अनजान रहते हैं। तो का का तो तो। ये कई आशर्यते है लेकिन महाभारत में वर्णन आता है की यने महाराज को पूछा था जो उनके सौ प्रश्न पूछे थे उनमें से एक था आशर्य तो से से मारा उसके उत्तर में कहते हैं हैं यमालयम कि कि हम अपने से देखते हैं कि मेरा पड़ोसी मर रहा है मेरे रिश्तेदार मर रहे हैं मेरे सारे मित्रगण मर रहे हैं लेकिन मुझे कभी भी ऐसे नहीं लगता कि मैं एक दिन मरने वाला हूँ यक्ष युधिष्ठ महाराज अंद प्रश्न प्रश्न किश्चर्य प्रपंच आश्चर्य विषय युधिष्ठ महाराज मैं प्रतिरोजून चूस्तों विंटो यु चलो नलगंट चलो इधवा चलो स्ने चलो बंधु चलो कुट सभ्यु चलो मन चूस्त मन के तो तो और ये जगत में हमारे जितने भी प्रयास वो से बचने के लिए है ये दे दे ये प्रयास पड़ता मृत्यु मन प्रयत्न प्रयास, तो प्रयास जितने भी सारे भौतिक प्रयास है उसके द्वारा हम मृत्यु को रोक नहीं सकते रखा ले में ले में में लेकिन भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए कृष्ण कहते हैं कि इस धर्म का श्रद्धा के साथ आचरण करने से आप उस मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हो भगवं ये भगवत धर्म ज्ञान विश्वास आचर अला खुद जीवित मृत्यु पैन अजयता प्रभुपाद का प्रवचन आभुपात कहते हैं एक बंगाली शब्दों का उच्चारण करते प्रभुपाद कहते कि कैसे एक व्यक्ति मृत्यु से बचना चाहता था जिसमें प्रभुपाद ने कहा, को माखले यम छेड़े ना। जिसमें अर्थ है कि शरीर को मल से भी पूरी तरह से लेपन कर दे स्टूल से तभी तो यमराज हमें छोड़ेंगे नहीं प्रती मृत्यु तपाल प्रयत्न दाक्या माड़ी चेमन मृत्यु अंत यमधर्मराज यमधर्मराज ये वोपेटो एवड़ो संस्क्रेट उपयोगी वंट मलम पूसेंगे वे मैं वंट मलम पूसा यमराज मत वे तो एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाल कहते हैं कि मृत्यु से बचने के लिए उसने सोचा कि सबसे जो गंदी चीज है वो स्टूल है मल है तो मैं यदि अपने शरीर को पूरी तरह से मल से लेपन करूँगा तो यमराज उस गंदगी से दूर रहेंगे और मुझे अपने पास ले नहीं जाएंगे तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि सुबह उठते ही जब स्टूल का त्याग किया मल त्यागा तो उसने उस स्टूल को लेकर जैसे चंदन का लेप किया जाता है वैसे ही उसने अपने मृत्यु राजस्कृत अभी नीचे दुर्घ गुरी मल आ मल <this> मन विसो अभी मतलब मोटी बल पट्टी यमराज के जो दूत है देखा कि बहुत अधिक दुर्गंध आ रहे हैं और उन्होंने देखा उस व्यक्ति ने पूरा मल अपने शरीर में लेपित किया है तो वो क्या कि अपने साथ सुअर को लेके आ गए में भी मल है तो ले पंदिल तो क्योंकि जो सुवर है उसको मल है स्टूल है स्टूल अत्यधिक होती त्याग देना लेकिन वो दौड़ेगा मल खाने के लिए हलवा हलवा ना लिए सुवर ने जैसे देखा उस व्यक्ति को जिसने मल से अपना पूरा शरीर लेपित किया था उसको दूर से देखे देखते ही वो सुवर दौड़ने लगा वो सोचने लगा की आज मेरे लिए महाफेस्ट है वीडियो पंदी ने पटेर कूर हम चूसान मलपर मल महा तो जैसे ही शुरू कर दिया और कुछ ही क्षणों में उस व्यक्ति का जो मूल रूप है वो यमदूतों के सामने हो गया पंदी मतलब हैं बैठ कि और उसको यम कर, उसको यमपाश से से यम, यम लोक ले इसलिए कहते को माखले मतलब आप कुछ भी भी करो चाहे मल से भी अपने शरीर को लेपन करो तो भी यमराज से आपकी छुट्टी नहीं है दीप उपन्यास इन रकल पर मनम पोसा यमधर राशि मेन वोटो खचिता वीसको तो भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं वास्तव में धर्म जो बता रहा वो है भागवत धरम भगवं धर्मा उपदेशो इधी भागवत धर्म अरे भागवत धर्म क्या है जो भक्ति से अभिन्न है भागवत धर्म ये भी भक्ति से जो भगवंत सतृप भागवत धर्म वो है जिसके द्वारा हम भगवान को यथावत जान सकते हैं भागवत धर्म भागवत धर्म द्वारा भगवंत यथारूप इसलिए ये जो भक्ति भक्ति योग योग है जिसकी महिमा महिमा स्वयं स्वयं अपने मुख से इस अध्याय में में करते हैं। अभी भक्ति योग तो भगवीता की, तो तो की शुरुआत में कहते हैं नेहा वायु न त्रायते महतो भया। कि भक्ति का थोड़ा भी कोई व्यक्ति पालन करता है भगवान के प्रति थोड़ी भी सेवा करता है तो वो उसका फल इतना महान है कि भगवान कहते हैं उसकी मैं महान से महान भय से रक्षा करता हो या रक्षा हो जाती है एवं तुझेपा से बच्ची वाली गये रक्षिस्ट का सी कृष्ण चुप्तना भागवत धर्म को समझने के लिए श्रीमद्भागव का व्यक्ति को आश्रयक ग्रहण चय अव धर्मा ने मैं निजा अर्थ श्रीमद्भागवता ने मन आश्रय अर्थात इसलिए ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि रूप गोस्वामी को जब चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी तो रूप भक्ति, भक्ति के चौसठ अंगों का वर्णन करते हैं और उनमें भी पांच प्रमुख अंगों का वो वर्णन करते हैं चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से जोदेशल मुख्यमंत्री व्यक्ति को अरुण विषया अंदर विषया प्रधानमें तो पांच प्रमुख अंग कौन से हैं श्री रूप गोस्वामी कहते हैं पहला अंग है नाम संकीर्तन साधु संग भागवतम का श्रवण श्रद्धा के साथ आर्चा विग्रह की सर धाम मुख्यमंत्री विषया अंगे साधु सांगाली तो हरणाम संकीर्तन श्रद्धा श्रीमद् श्रीमद्भागवता ने सावधानी अत्यंत भक्ति प्रभु भगवत विग्रहाली पुण्य क्षेत्री तो, तो इनमें से किसी भी एक का व्यक्ति संघ करता है अल्प स्तंग भी उसे प्राप्त होता है तो लोग को कहते हैं उसके हृदय में कृष्ण के लिए तीव्र प्रेम की सेवा भावना है और जागृत हो जाती है लोग ईद ला सर लेटना ला सर आ व्यक्ति हृदय में सहजा कृष्ण पटना सेवाभावे निद्राण आ सगृत हो तेज भागवत महे वह वास्तव में भक्ति तो तत्व का बहुत ही विशद व्याख्या प्रस्तुत करता है भागवतम इसलिए ठाकुर को पूछा कि भागवतम की सुंदरता यह है।, तो है कि भागवत व्यक्ति को कृष्ण प्रेम के अलावा कुछ और मांगने का मांगने के लिए अलाव नहीं करता परमिशन नहीं देता भागवत तो गौपतन भागवत सौंदर्यटे अगर कुछ नाच ना चारे श्रीमद भागवत गोपतन श्रीमद्भागवत गोप सौंदर्य कृष्ण प्रेम अने तप अट अड़गढ़ की अमित भागवत पाट को कृष्ण प्रेम तप वेरे अड़क भागवत अम चु इसलिए भागवत की शुरुआत में ही व्यासदेव कहते हैं धर्म प्रवचित तो कि जितने भी कव तो कपट पूर्ण धर्म है उसको भागवत लात मार के उखाड़ के फेंक देता है व्यासा भागवत तो ये सुनिए मोसपूरी धर्म कपट धर्म नाम भौतिक धर्मो अवनी तुम में जितने भी महान -महान हुए है, अपना बनाया है। क्योंकि श्रीमदभागवतम कृष्ण से अभिन्न है कृष्ण का शब्दावतार है श्रीमद् कृष्ण कृष्ण कृष्ण की की में इसलिए सनातन को सामी कहते हैं एक बंधो मत संगे मत गुरो मत महान धन मन विस्तारक मत भाग्य महानंद नमस्त तो सनातन को श्रीमद् श्रीमदभागवतम का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे तुम ही केवल एक एकमात्र मेरे बंधु हो और दे दे, वो के सनातन गोस्व चतुवत ना ले ना तो इस संसार में हमारे कई सारे मित्र परिजन या संगी हो सकते हैं लेकिन सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हे है श्रीमद भागवतम आप ही केवल एकमात्र मेरे संगी हो प्रपंच स्नें परिवार सनातन गोस्वामी बंधु भागवतमा ये जीवन में हम कई चीजों को अपना धन को मान लेते हैं लेकिन सनातन गोस्वामी कहते हैं कि सर्वोच्च धन मेरा कोई है तो ये श्रीमद्भागवतम है जीवन में इन विषयानी पांग संपदा भावित इन संपद सारी संपदू भागवतना एकदा भागवत प्रणाम करते भागवत आखिरी उद्धार हो गुणगान या महिमा को स्थापित करते हुए कहते हैं कि यदि मुझे पता चला की कोई व्यक्ति श्रीमद भागवतम को सुनना चाहता है उसके हृदय में भागवतम को श्रवण की श्रद्धा है या लालसा है तो प्रभुपद कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास मैं अपना पैसे खर्च करके उसके पास चला जाऊंगा वो पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों ना हो और वहां जाकर उसे श्रीमद् श्रीमद् भागवतम सुनाऊंगा। एक विनिवे आसक्ति अला सर विद्ध आसक्ति भू प्रपंच खर्चपेटे भागवता विद्धन भागवत अभिलाष चैतने महाप्रभु पैसे श्रीमद्भागव को महाप्रभुरा सर श्रीमद्भागवता महाप्र आय भावित जिसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु स्थापित करते हैं कि हर एक भक्त को कितना गंभीरता से ये जो भागवतम है उसका आश्रय ग्रहण करना चाहिए ने ने ये चैतन्य चैतन्य महाप्रभु की कई सारे लीलाएं आते हैं जिनमें चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था जिनको निमाई कहा जाता था और जगन्नाथ मिश्रा ने उनका नामकरण करने के लिए सारे अपने परिवार जनों को अपने घर में बुलाया चैतन्य महाप्रभु महाप्रभुला निमाय निमाय चैतन्य महाप्रभु जो है, वो अभी अपने घुटने पर ही चल रहे थे और उनका नामकरण होने के बाद जब छोटे से बालक का एक परीक्षा लिया जाता है की उसका स्वाभाविक वृत्ति स्वाभाविक झुकाव किस और है वो पहचानने के लिए निमाय पंडित को या चैतन्य महाप्रभु को एक जगह बिठा दिया और उनके सामने कई सारी वस्तुएं रखी उनके सामने गोल्ड रखा सिल्वर रखा खाने की वस्तुएं रखी और एक जगह श्रीमद् भागवतम रखा अंदर तो दरवाजा नामकरण जैसे नामकरणी दरवाजा अपने चैतन्य महाप्रभु निमाए उन्होंने नामक संस्कारकरण से तरह आलवा स्वभाव की संस्कार पिलवाड़ी कुर्चोबा अनेक वस्तु अला तरह बंगार बिना बड़ा वेरे वस्तु आभरण वो है। तो वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते है जगन्नाथ बोले सुना चैतन्य महाप्रभु की निमाई के जो पिता है जगन्नाथ मिश्र उन्होंने निमाय को कहा की हे द्विचर निमाय जाओ, जाओ जाओ और तुम्हारे चित्त में जो भी है वो जाकर आप पकड़ लो उन वस्तु में से कोई एक चीज ठाकुर जगना चो अभो श्री सचिंद ठाकुर तो कहते हैं हैं कि निमाय दौड़ दौड़ के के जाते हैं अपने घुटनों बल पर और जाकर जाकर बाकी किसी वस्तु को को नहीं पकड़ते। वो लेते हैं और जोर से अपने आलिंगन करते हैं श्रीमदतम का वृंदावनदास तो भागवत तो का ही प्रचार करूँगा भागवत धर्म का ही प्रचार करूंगा और भगवद्भक्तिरण के द्वारा शिक्षा प्रदान करूंगा चल महाभु संदेश दे नी भागवत धर्म प्रचार भगवद पूजि भगवद ने भक् आ भक्ति ने आचरी आ भगवद अंदर शिक्षण इतान तो शिल प्रभु भागवत की प्रवचन में लास्ज कि हम सबको परीक्षित महाराज का स्थान करना चाहिए पास तो महाराज तो उनके पास केवल के सात दिन थे जिसके द्वारा उन्होंने दिन रात श्रीमद् भागवतम को तो श्रवन किया और अपने जीवन की परम सिद्धि प्राप्त की आयुष्टी अंदव रात्रि रात्रि भागवत तो, तो, दे तो प्रभुपत कहते हैं कि हमें अत्यधिक गंभीर होना चाहिए आ, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारे मृत्यु कब आने वाली है या हमारे पास अगले सात दिन भी नहीं है इसलिए ये जो भागवत धर्म की व्याख्या भागवतम में है उसको गंभीरता से और ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करना चाहिए आयुष आयुषा गो मनसापुर मन इंका जी अंत भागवता विने अत्यंत अत्यंत इसलिए में कहा गया है सदा श्रीमदि तो पद्म पुराण वर्णन करता है कि सदा शव्या सदा शव्या श्रीमद भागवती कथा कि व्यक्ति को सदा भागवतम का श्रीमद करते रहना चाहिए श्रीमद भागवत जीवित व्यक्ति प्रतिरोने तो उससे श्रवण करने से क्या होगा श्रवण हरिम से हमारा जो तो चित्त है मन है वो हरि में स्थित हो जाता है तो तो तो हरि हमारा मन में लगना अत्यंत कठिन है मन भगवत हरिग्रे लग्न चाली इसलिए तो इस अध्याय की शुरुआत में ही उद्धव कहते हैं कि आप ऐसी आपने स्थित हो सकता है स्वामी तो तो ये में विधानते सरल पद्धत पद्धत चिता मन पट लग्न चेयल स्थिर आ इसलिए भगवान भक्तियों की महिमा इस अध्याय में वर्णन करते हैं जो श्रीमद् श्रीमद्भागव में अक्त रूप में वर्णित है भक्ति महिमें कृष्ण लागवत मन चला चक्कर प्रस्ताव हम भागवतम कई सालों से श्रवण कर रहे हैं लेकिन हमारा मन भागवतम में लगता नहीं है बल्कि भागवतम में आके हमें नींद आ जाती है मन तो की मन से दुरुस्त हो और ये सत्य है क्योंकि भागवतम को कहा गया है भव औषधि एक महान है। ने ने, वो है। जनरली बीमार हो जाता है तो पहले अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाता है आयुर्वेदिक या फिर होम्योपैथी एलोपैथी सब पैथी करने के बाद वो ठीक नहीं होता तो फाइनली ढूंढता है कोई बाबा या गुरु कोई है तो उसके पास जाता है वो ये नहीं है तो ऐसे एक व्यक्ति था जो बहुत ही धनवान था और उसकी बीमारी क्या थी उसको नींद नहीं आती थी इतने खाने के बावजूद भी सब जगह घूमने के बाद वो फाइनली एक एक, एक मंदिर में पहुंच जाता है ये बड़ा बड़ा मात्र वो ले, अतर मैं मैं तो उस दिन एक महाराज प्रवचन ले रहे थे और वो शाम के समय नहीं पहुंचा वो भागवतम क्लास के समय पहुंचा अरे मंदिर महाराज उपन्यासी तो इतना तो सर सायंकाल समय तो प्रवचन दे रहे थे, थे, रहे थे थे थे थे बहुत सारे उनके बैठे बैठे सुन और कुछ कुछ भक्त बिल्कुल पीछे बैठे थे। में हमारा अपना अपना स्थान है जिसमें हम परफेक्टली बैठ जाते हैं अधिकतर दीवार को ढूंढते हैं लग, लग, लग, लग, लग, तो वो व्यक्ति आकर सबसे पीछे बैठा जहाँ दो भक्त बैठे थे उनके पास जाकर बैठा और ये जो स्वामी प्रवचन दे रहे थे बोल रहे थे बोल रहे थे तो अचानक ही ये व्यक्ति बैठते ही थोड़ी देर में वो लेने लगा, भक्त दी भाग बड़ी महाराज उपन्यास उपन्यास मेपेल्च वनि गुड़क मे तो वो जो दो भक्त बैठे थे उन्होंने सोचा अरे हमारे महाराज के प्रवचन में सो रहा है। तो एक इधर बैठा था और एक इधर व्यक्ति बीच में बैठा था दोनों ओर से उसको जोर जोर से हिला रहे थे सरे अपने नजर आप अब तो वो महाराज देख रहे थे कि वो व्यक्ति बिल्कुल ही अपना सर नीचे करके स्नोरिंग कर रहा था तो महाराज यहाँ से कहते डोंट डोंट डिस्टर्ब डिस्टर्ब हिम उसको मत करो ही इज़ इन समाधि महाराज ने तो ना ये गौर जी तो बैठ जैसे ही कहा कि उसको डिस्टर्ब मत करो वो समाधि में है तो उसको वैसे उसी स्थिति में छोड़ा प्रवचन खत्म भी हो गया सारे भक्त चले गए पांच घंटे के लिए वो व्यक्ति वैसे ही स्नोरिंग करते उधर ही बैठा रहा की में आई ना तो वो आश्चर्य अच्छा करने लगा की मैंने इतनी जगह में घुमा इतने डॉक्टर के पास गया इतनी मेडिसिन खाई लेकिन यहाँ ये यह मेडिसिन काम कर रही है यहाँ आकर मध्य अंतर लेकिन ग्रेस आश्चर्य को प्रयास पड़ा कदर ले मध्य निद्री इंतजन निद्र ईद गई असल तेने तो वो व्यक्ति प्रतिदिन भागवत तो क्लास में आने लगा भागवत सुनने के लिए नहीं किसके लिए लिए सोने के रोज वाली तो वो धीरे धीरे अब वे व्यक्ति और आगे चलकर दीक्षित हुआ तो तो तो दी तो इसलिए भागवत वो मेडिसिन है भव औषधली मनोभिरा परीक्षित महाराज कहते हैं दशम स्तन के शुरुआत में कि ये जो भागवत की मेडिसिन है जिसको कान के द्वारा श्रवण करना चाहिए जिसके द्वारा भव औषधलीय जो भव सागर है उससे हम पार हो सकते हैं अंत भागवता है भविष्य भविष्य सूत्र मनोभराव चंद प्रदर्शन प्रारंभ को चुपड़ा कृष्ण महाराज अंत भागवतमनेषधमे औषधावे शवर को शुवर को सावधान श्रवण से द्वारा भागवत औषधाएं दादी वाल भवरोकमने इसलिए परक्षित महाराज के अत्या अच्छे कालेन न कि व्यक्ति को श्रद्धा के साथ श्रीमद् का श्रवण करना चाहिए रूप से और ऐसे यदि व्यक्ति करता है तो वो कहते कालेन न आती दीर्घय टाइम नहीं लगेगा बहुत जल्दी भगवान हमारे हृदय में स्थापित हो जाएंगे भागवता ने श्रद्धा श्रवण से सावधान विंटे दिन वाले एक्वाल पड़ो ते अत भगवं सुस्थापित होता तो इसलिए ये जो श्रवण विधि है भागवतम की ये सबसे अधिक शक्ति संपन्न है जिसके द्वारा हम अपना मन कृष्ण में स्थित कर सकते हैं भागवत धर्म अधान विषय श्रवणमानवण्ड में मन सहजन संलग्न और आ, जो व्यक्ति हमें भागवत श्रवण करने के लिए प्रोत्साहित करता है लगाता है तो वो वास्तव में हमारा असली हितेशी असली बंधु है व्यक्ति मन भागवत श्रवण से सहाय कर भागवत मन चवण मन प्रोत्साह आधु हमारे संप्रदाय के महान आचार्य हैं, जिनका नाम था रसिकानंद प्रभु जो श्यामानंद प्रभु के शिष्य हैं, वो एक बार श्रीमद भागवत का प्रवचन एक राजा के दरबार में दे रहे थे मन संप्रदाय शिष्य आये राज तो उड़ीसा के एक राजा आगे बैठकर कर श्रीमद भागवतम उनके से सुन रहे थे और बिल्कुल निमग्न थे उसी समय राजा का जो एक मैनेजर है जिनका नाम था राम मिश्र वो आके राजा के पास केवल खड़ा हो जाता है और जैसे खड़ा होता है राजा अपनी गर्दन उसकी ओर मोड़ता है कि शायद मेरा मैनेजर मुझे कुछ कह रहा है देश दरबार उपन्यास देश मुदे उ आ सामग्री कार्य निर्वाह पक्को कार्य निर्वाह आकर ना आज राजु चुप इतना तला वेब तिपी चपोना चूस तो राजा का जो मैनेजर है वो राजा से कुछ बात करने के लिए नहीं आया था वो खड़ा होकर सुन रहा था लेकिन राजा ने, राजा ने इन अटेंटिव हुआ भागवत श्रवण के प्रति और अपनी गर्दन उनकी और से कि मुझे कुछ कहना चाहता है जैसे राजा वैसे झुके वो जो राजा का मैनेजर था उन्होंने एक थप्पड़ राजा को लगाए जोर से कार्यकर्वा अत असम चपरा रेदा श्रद्धा वो पक् निेस की राशे ना चलो चलो अत्या अभी गम कार्यगर लागू चम्म जैसे उन्होंने थप्पड़ मारी वो राजा अपने से नीचे गिर के हो गया। जब तो है आ देखे देखे बड़ी में ये सब क्लास में में। था। भागवत जैसे ही राजा मूर्चित हो गया तो राजा के जो सैनिक थे और मंत्री थे वो ये जो मैनेजर है उसको मारने के लिए अपनी तलवारें निकाल लेते हैं जरूरत राजा उसी समय अपनी मूर्चित अवस्था से बाहर आ जाता है और बाहर आकर खड़ा हो जाता है उधर एक खड़ा हो जाता है और सारे मंत्रियों को रोक देता है और सैनिकों को उनको मारने के लिए जो तट पर थे हितेश हो मैं एक सुवर के समान सर इला जरी नहीं इन मंत्रु सैनिक आज्ञा पर सैनिक चंपा सिद्धमी आ साम सारी चूसी जरूर अर्थाई अर्थम वे अभी मंत्री सैनिक आगे आगे कार्य निर्वाह अत दीदी निजंदा नी ले ले ना तो राजा ने कहा कि ये जो ये जो जो कृष्ण कथा है, की चर्चा है ये अमृत के समान है। और ऐसे कृष्ण कथा अमृत को मैं त्याग कर भौतिक चीजों को श्रवण सुनने के लिए लालयित हो रहा था आपकी और झुककर। इसलिए आपने सही काम किया है मैं एक सुवर के समान हूँ जिसके जिसके पास सामने अमृत है लेकिन वे की भावना से हमेशा मल खाने के लिए सदैव लालये पंदे विवरण श्रीमद्भागवत अमृत लाइट भागवत बौद्धिक महमान नागरानी तेज भौतिक विषयानी आसक्ति कालिप्रायानी चूसाओं इधर एद अमृता बेटी पंदेट मलमे चुस्त अमृत पट्ट आ मलमे अला कृष्ण कथ अमृत वस्तूटे भौतिक विषय मलम को आश पड़े पंदे प्रवर्त सर शिक्षा का नहीं होती राजा ने अपने मैनेजर हाथ हाथ पकड़ा और उनको कहा कि मुझे मारते हुए आपके को दर्द तो नहीं हुआ इस प्रकार से आचार्य कहते हैं इस कथा को उदृत करते हुए कि कोई व्यक्ति हमें बलपूर्वक लगाता है कि भागवत पढ़ो प्रभुपात के ग्रंथों का अध्ययन करो क्लास अटेंड करो तो वो वास्तव में हमारा शत्रु नहीं है वो हमारा क्या है सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा हितेशी है सर आवादिस्तु भाग चल प्रोत्साह एवर भागवत बध्यय से भगव सर ओति चेसा सर मन भागवता ने चक्कर अध्ययन चये प्रेरण भागवता बनने प्रोत्साहन वाजा की मन असलने शुवा निजमें हितैष निजम स्वयं इसलिए श्री प्रभुपाल जब अमेरिका जा रहे थे और वो शांतिपुर गए थे उस समय वहाँ के जो सेवक थे पुजारी थे उन्होंने कहा स्वामी जी आप अमेरिका जा रहे हो तो प्रभुपद कहते हैं मैं अमेरिका अमेरिका नहीं जा रहा हूं। ये अमेरिका जा रहा रहा ये भागवतम है और मैं उसको असिस्ट करने उसकी सेवा करने के लिए भागवत के साथ जा रहा हूँ स्वामीजी अमेरिका देश क्षेत्र नमस्कार देशा भागवत भागवत अमेरिका देश भागवत भागवता भागवत कार्यदर्शि भागवत बैठ अमेरिका तो श्री प्रभाव पारूर्ण रूपे जगत का कल्याण सत्ता है तो इस भागवत के द्वारा जिसमें भागवत धर्म है और जिसमें भक्ति योग की महिमा भगवा स्वयं ने स्थापित की है विश्वास केवल श्रीमद भागवत द्वारा जगत कल्याण साध्य भागवत स्वयं भगवं भक्त सूस्थापित आने ने करते, कर लिया आने संपूर्ण तो इसलिए हमें कार्यक्रम दिया है नित्यम भागवत जिसको हमें गंभीरता से प्रतिदिन श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए ने, ने ये अंतर्जा कृषि मनमे आधा से निमित्त रोज श्रवण प्रयास तो मैं देता मुझसे कुछ मुझे हर कृष्ण नो उपन्यासा विरोधी ग्रंथाल श्रीमदभागवता केय श्रील प्रभुपाद गौर केौर प्रेमंदे सर्वसाक्ष प्रभु दे। की जय भक्त